माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी कुछ दिन बाद ही माँ का भात खाना बंद हो गया एक दिन माँ ने कहा देखो उस दिन कांजीलाल मेरा भात खाना देख नाराज हुआ था उसी से मेरा भात खाना एकदम से बंद हो गया इस समय माँ का स्वभाव एकदम पाँच वर्ष की बच्ची के समान हो गया था एक दिन रात के बारह बजे जब मैं उन्हें खिलाने लगी तो माँ ने रट पकड़ लिया मैं नहीं खाऊँगी तुम्हारी बस एक ही बात मां खाओ और बगल में डंडी थर्मामीटर लगाओ मां खाना नहीं चाहती या देख कर मैंने कहा तो क्या मां महाराज को बुलाऊ कई बार महाराज का नाम लेने पर वे खा लेती लेकिन इस बार उन्होंने रुष्ट होकर खाने से एकदम इनकार कर दिया बोली बुलाओ शरद को मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊँगी महाराज सुनते ही जल्दी से माँ के पास आए माँ महाराज को बिठा बोली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 देखो तो बच्चे को इतनी रात में कष्ट दिया जाओ बेटा जाकर सो कहकर महाराज के शरीर को हाथ से सहला दी बाद में महाराज ने मच्छरदानी गिरा कर कहा अब आता हूँ माँ माँ ने कहा आओ बेटा बच्चे को कितना कष्ट हुआ शरीर त्याग से कुछ दिन पहले से ही माँ राधो की कोई खोज खबर नहीं ले रही थी एक दिन माँ ने उससे कहा देख तू जयराम भट्टी चली जा अब यहाँ मत रहना फिर मुझसे बोली शरद से कहो इन लोगों को जयराम भाटी भेज दे मैंने पूछा इनको क्यों वापस भेजने को कह रही है माँ राधू के बिना क्या आप रह पाएंगे माँ ने कहा खूब रह पाऊंगी अब मन हटा लिया है माँ की यह बात मैंने योगेन्द्र माँ और शरद महाराज से बताई योगेन्द्र माँ ने तब आकर पूछा क्यों माँ उन्हें वापस भेजने को क्यों कह रही हो उत्तर में माँ ने कहा योगेन इसके बाद उन्हें वहीं जो रहना होगा ह हो जा रहा है उसके साथ ही भेज दो मन हटा लिया है अब नहीं चाहती योगेंद्र माँ ने कहा ऐसी बात मत कहो मां, तुम्हारे मन हटा लेने पर हम लोग किस तरह रहेंगे माँ ने कहा योगेन माँ यहाँ काट चुकी हूं, अब और नहीं योगेन्द्र माँ ने कुछ न कहकर शरत महाराज को सारी बातें बताई उन्होंने कहा तब माँ को और नहीं रखा जा सकता राधु पर से जब मन को हटा चुकी है तब और अब आशा नहीं है मैं वही खड़ी थी महाराज ने मुझसे कहा देखो तुम लोग माँ के पास अधिकांश समय रहती हो प्रयास करके देखो यदि माँ का मन थोड़ा सा राधु के ऊपर लौट आए लेकिन हमारे हजार प्रयासों के बाद भी कुछ नहीं हुआ एक दिन माँ ने जोर देकर कहा जिस मन को हटा लिया है वह और नीचे नहीं आएगा समझ लो देखते त्याग के दो तीन दिन पहले माँ ने शरद महाराज को बुलाकर कहा शरत मैं चली योगेन गोलाब ये सब रहीं इन्हें देखना